तारिक तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका नैरा ने आगे बढ़कर बोला यहाँ थोड़ी देर में पुलिस पहुंचने वाली है हमने पुलिस को इन्फॉर्म करके उन्हें लोकेशन भी भेज भी दिया है। और बहुत जल्दी पुलिस का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचने वाला है तुम फालतू में कानून हाथ में मत लो, हंस जाओगे हाँ हाँ। तारिक ने हसते हुए अच्छा ये बताओ आप लोग मुझे एकदम बेवकूफ़ समझते हो क्या जब मुझे इस कमीने गुरु की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता लग गया तो क्या यहाँ जंगल की सिचुएशन के बारे में नहीं पता लगेगा मुझे भी पता है कि यहाँ जंगल में कोई नेटवर्क काम नहीं करता है तो क्या आप लोगों ने हवा में वॉइस मैसेज भेजकर पुलिस को इन्फॉर्म किया पुलिस यहाँ तभी आएगी जब उन्हें आप लोगों के लापता होने का शक होगा और इतना सब कुछ होने में 30 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। और तब तक तो आप लोगों का काम तमाम हो चुका होगा ये शब्द सुनकर तारीख के आदमियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था शक्ल से देखने में ही ये लोग क्रिमिनल टाइप के लग रहे थे जिस तरह से गुरुजी के आदमी देखने में काफी खतरनाक से लग रहे तो उसी तरह से इन लोगों की भी आंखों में खून देखा जा सकता था विक्रांत सर तारिक ने विक्रांत को बुलाते हुए दुश्मनी नहीं है लेकिन की किस्मत ही खराब चल रही है इसीलिए आप लोग भी यहाँ फंस गए अब आप लोगों को मैं ऐसे जिंदा तो जाना नहीं दे सकता वरना बाद में मेरी ही मुश्किल बढ़ जाएगी और सही भी है आज मुझे अपने भतीजे का बदला भी मिल जाएगा बहुत बुरी तरीके से पीटा था आपने उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए था भाई गलत बात है ये तारिक क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा तुम्हे ये सब करके क्या हासिल होने वाला है तुम गोल्डन पिलर पाना चाहते हो क्या ये गुरुजी और उसकी टीम भी उस खजाने को नहीं खोज सकी है तुम्हें क्या लगता है तुम उसे खोज लोगे मुझे मत बताओ इसके बारे में मुझे सब पता है तारीख ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हमारे धंधे में हम सिर्फ फायदे के लिए काम करते हैं लेकिन मैं इन लोगों की तरफ बेवकूफ़ नहीं हूँ मुझे पता है की खजाने को ढूंढना अकेले इनके बस की बात नहीं है ओहो दरअसल सर आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आया इतना कहते हुए तारिक आगे बढ़कर गुरुजी के पास पहुंच गया और फिर उसका कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा वनेश महात्रे नाम है ना तेरा तेरे माँ बाप ने यही नाम रखा था ना ओह शायद आज पहली बार गुरुजी का असली नाम किसी ने ले लिया था वो अपना नाम तुमका चौक उठा गुरुजी ने तारीख की तरफ देखते हुए कहा तुम तुम कौन हो हम्म तारीख ने गुरु का कॉलर पकड़कर खींचते हुए कहा तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तुमने जब उस लड़की को मारकर ताबूत में दफन किया था तब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने उसे लाल रंग का लहंगा भी पहनाया था ना? साले कमीने तेरी तो तारिक ने गुरुजी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा पता मुझे मेरे मास्टर कहाँ है कहाँ दफन किया तुमने उसे आज से लगभग बीस साल पहले की बात है वो पूर्णिमा की रात थी और चांद के उजाले से धरती पर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था यही इगतपुरी के किसी इलाके में कुछ लोग मिलकर खुदाई का काम कर रहे थे मकबरे में चोरी करने वाला गैंग था उस वक्त इस तरह के गैंग में ज्यादातर पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व रहती थी वहां दो बेटे अपने बाप के साथ मिलकर किसी ताबूत को खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे थे लगभग तीन घंटों की मेहनत के बाद ही ये लोग जमीन के लगभग सात फीट गहरे गड्ढे में रखे हुए ताबूत तक पहुंच चुके थे बापू में जाता हूं नीचे गड्ढा संकड़ा है गणेश ने अपने पिता से कहा उस वक्त गणेश की उम्र तकरीबन 20 या 21 साल की रही होगी और उसके बाप की उम्र तकरीबन 55 साल थी नहीं तुम इधर ही रुको मैं जाता हूँ इतना कहकर वो अधेड़ नीचे गड्ढे की तरफ चला गया उसके नीचे जाने के बाद गणेश अपने भाई और बाकी के एक दो लोगों के साथ बाहरी बैठा रहा भाई ये गड्ढा काफी छोटा है इसमें मुझे नहीं लगता हमें कुछ मिलेगा गणेश के बगल में बैठे हुए एक लड़के ने उससे कहा इसकी उम्र तकरीबन उन्नीस साल रही होगी ये गणेश का भाई था मुझे क्या पता होगा मैं अंदर थोड़ी ना गया हूँ तुम बापू आए पूछो ये गणेश ने जवाब दिया और फिर उसने एक सिगरेट निकालकर उसे जलाकर पीने लगा भाई बापू कहा तो अपने हेल्प के लिए साथ लेकर आते है कहा कितना मिलता है इस बारे में तो वो कोई बात ही नहीं करते उस लड़के ने गणेश से कहा अच्छा भाई पता है आपको मेरे वो दोस्त है न रघु उसका लेटर आया था मेरे पास बोल रहा था की उधर फैक्ट्री में अच्छा पैसा दे रहे है वो लोग मुझे बुला रहा था ढाई हजार पगड़ है महीना अच्छा तो तू जा रहा है उधर अब हमारे साथ नहीं रहेगा गणेश ने सिगरेट की कश लेते हुए कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है लेकिन आप तो देख ही रहे हो इधर इस काम में कितना रिस्क है रात भर जग कर इतनी मेहनत करो कब्र खोद कर उसमें से सामान निकालो और फिर जब बेचने जाओ तो अच्छा दाम भी नहीं मिलता ऊपर से पुलिस का लफड़ा अलग से इलीगल काम है हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता है उस लड़के ने गणेश को समझाते हुए कहा देख पैसा इस काम में बहुत है लेकिन क्या है ना अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है एक बार बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ना फिर देखो कितना पैसा मिलता है ये सब एंटीक सामान होता है बहुत मांग रहती है इसकी ब्लैक मार्केट में गणेश ने जवाब दिया देखना एक दिन अपुन इसी काम की बदौलत पूरी मुंबई पर राज करेगा देखना तू अभी ये लोग बाहर बैठे बात कर ही रहे थे कि अचानक से नीचे गहराई से काफी जोर की आवाज आई ये मिट्टी के डहने की आवाज ओह सुरंग कैसे गई। गणेश पड़ा और फिर दोनों भाइयों ने सुरंग की मिट्टी को हटाते हुए अपने बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं सके अंत में उनके हाथ में अपने पिता की लाशी मिली इसके कुछ दिन बाद ये दोनों भाई मुंबई की फूल मंडी के भीतर बने एक बड़े से गोदाम में पहुंचे ये दोनों अपने साथ कुछ पुरानी चीजें लेकर यहाँ आए हुए थे जो कि इन्हें उसी मकबरे से मिली थी यहाँ पर दबकर इनके बाप की मौत हुई थी यहाँ पर एक औरत उनसे सामान खरीदने के लिए खड़ी थी जिसे सब लोग इस मार्केट में बेबे कहकर बुलाते थे जब बेबे ने इन लोगों को यहाँ पर सामान बेचने आया हुआ देखा तो उसने बिना इनका सामान दे के अपने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा इन लोगों को लाकर दो हजार दे दो और दफा करो यहाँ से मैडम मैडम जी गणेश ने हाथ जोड़ते हुए बेबे से कहा आप थोड़ा पैसा और बढ़ा सकती हैं दो दो हजार तो बहुत कम है थोड़ा बढ़ा दीजिए हे, हे जितना दे रही हूँ उतना ही एहसान मानो ज्यादा चूं की तो ये भी नहीं मिलेगा समझे बेबे ने उसे डांटते हुए कहा फटाफट पैसा उठाओ और निकलो यहाँ से लेकिन मैडम थोड़ा सा तो पैसा बढ़ा दो बहुत ज़रूरत है पिछली बार जो माल आपको दिया था वो पंद्रह का बिका था लेकिन आपने हमें सिर्फ पाँच दिए थे देखो इस बार जरूरत है दे दो गणेश ने बेबे के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा अच्छा जब तू इतना ही होशियार है तो अपना माल खुद ही क्यों नहीं बेचा करता मार्केट में फिर चाहे पंद्रह हजार का बेच या पंद्रह लाख का हमें क्या और फिर जब पुलिस पकड़कर पिछवाड़े पर डंडा बजाएगी ना तब समझ में आएगा बेबे ने गणेश को धमकाते हुए कहा